नमस्कार आप सुन रहे आज 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी की जयंती है और महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पिता कहा जाता है उन्होंने अपने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को खत्म करने और गरीबों का जीवन सुधारने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम किया था उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा को मार्टिन लूथर किंग कि नेपाल के भी अपने संघर्ष के लिए ग्रहण किया महात्मा गांधी एक नाम सादा जीवन उच्च विचार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो रघु राजा राम पतीत पावन सीतारा